उनके साथ योग होता है और चाहे जो काम करो फल की आकांक्षा का त्याग करके फल की आकांक्षा को छोड़ कर कर सको तो उनके साथ योग होगा एक मार्ग और है मनोयोग इस तरह के योगी में बाहर से कोई बाहर से कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते इसका योग अंतर से होता है जैसे जड़ तथा सुखदेव और भी बहुत से हैं पर ये दो प्रसिद्ध हैं इनकी दाढ़ी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 वैष्णवों की सेवा करो उनका नाम लो केशवसेन ने कहा था वे इस समय दोनों ही करो कह रहे हैं एक दिन कहीं चुपचाप काट खाएंगे परंतु बात ऐसी नहीं भला मैं क्यों काटूंगा? बड़ी मल्लिक किंतु आप तो काटते हैं श्री राम कृष्ण साहसिक क्यों तुम जैसे के वैसे ही तो बने हो तुम्हें त्याग करने की क्या जरूरत है